पक्ष से कि लक्षण संदिग्ध साध्यवादिवत संशय से ग्रस्त है विवादास्पद पक्ष विषय क्या बोलते विवादस्पद पर्वत विवाद का विषय भूता संशय का विषय भूता जो पर्वत दोनों एक ही बात कहीं विवादास्पद कहेंगे कहीं के संशयास्पद कहेंगे संदिग्ध कह देंगे शब्द अनेक है और साध्य वाला जो भी वस्तु है उसे पक्ष कहा जाता है जैसा वर्तमान धुमवत रूप हेतु दृष्टान पर्वत वर्णि यथा मानसम यही जो दृष्टान्त वाक्य में धुमत हेतु के प्रति पर्वत गाय पक्ष क्योंकि पर्वत रूप में ही हमें जो वनी है उसका संशय हो रहा है जिसे क्यों संशय हुआ संशय के कारण क्या है हमने धूम दिखाई दिया धूम के दिखाई देने पर पर्वत में संशय हो रहा है क्या यहाँ भी महानस के समान वन्य है या नहीं इस प्रकार संशय होने के कारण से संदिग्ध साध्य वाला संदिग्ध वन्नी वाला यह वस्तु हमें निश्चय हुआ अत पर्वत को पक्ष कहते हैं कहते हैं पक्षे, नहीं ये संदिक इतना ही है पक्ष सपक्ष साध्यवान पक्ष कह दो साध्यवान पक्ष सपक्ष साध्य वाला है, है। वन्य वाला वो भी है यह निश्चित वन्य वाला है है ना उसमें भी करने के निवार संदिग्ध संदिग्ध शब्द दे दिया गया आवाज है ना सपक्षण पंचमुखोपन्न होना चाहिए पंच रुपन्न होना चाहिए सदैव को दूसरा रूप क्या था सपक्ष सत्वम है ना और सपक्ष क्या है लक्षण पूछा गया निश्चित साध्य सपक्ष यथा तत्व तो महारसम निश्चय हो चुका है साध्य का स्वरूप जिसमें समय जिस अधिकरण में उस अधिकरण को कहते हम सपक्ष निश्चितम साध्यम तप निश्चित सपक्ष निश्चय हो चुका है साध्य जैस में वर्तमान में क्या है निश्चय हो चुका है वह निस्य कौन है यहाँ वह नश्चय है जिसमें किसमें निश्चय हो चुका है महान रसोईगर ते वह महानस बने रसोईगढ़ रसोईगढ़ की थी वह यहाँ पर प्रति तो निश्चित यहाँ पर पूर्वत निश्चित हटा दीजिए सातवान सपक्ष लक्षण बनाइएगा तो क्या होगा लक्षण पक्ष में चला जाएगा कि सात दिवान है अति वात निर्माण करने के लिए निश्चित कहेगा क्यों क्या फर्क पड़ेगा कि पक्ष क्या है संदिग्ध निवृत्त हो जाएगा तो, थी। कर है तो इत्यर्ता। उसी धुंवत्व के प्रति मानस विपक्ष लक्षण पंच में कहा था आपने की विपक्ष आदि आवृत्ति होना चाहिए है।, है।, है ना विपक्ष में उसकी वृत्ति नहीं होना चाहिए विपक्ष में नहीं रहना चाहिए वही तो होता है अब विपक्ष में रह गया वो सद हेतु नहीं विपक्ष क्या है जवाब देते हैं निश्चित साध्य भावान विपक्ष यथा तथा महारा निश्चित साध्य भावान निश्चय है साध्य के अभाव जिसमें तो तो में में तो होता है दोनों दोनों अथवा उसे कहते हैं निश्चय वाला और नाम है विपक्ष जैसे यथा मनी जैसे तथे उसी तुम्हत क्षेत्र के प्रति महारद मान महा सागर जो है समुद्र व दृष्टान्त है यहाँ पर ये पक्ष का यहां दृष्टान महारत समुद्र समुद्र में ध्वा होता है नहीं होता अग्नि क्या नहीं होता है अग्नि वाढ़ी तो वही होता है और कहा होता है वाढ़वान अग्नि समुद्र में ही होता है जब अग्नि प्रकट हो जाता है जल से ही जब विपरीत में समुद्र की लहरा के टकराते ना यहाँ से जा रहा है, दूसरे दूसरी शाह आ गया आपस टकरा संघर्ष से, से ही बिजली पर अग्नि प्रकट हो जाता नहीं देखने में बहुत कम है कभी कबार हो जाता रोज रोज होता नहीं है अग्नि तो होता है समुद्र में लेकिन धुआं कभी नहीं होता उस अग्नि से धुआं निकलता नहीं क्यों नहीं निकलता उस अग्नि का कारण कौन था जल लकड़ी नहीं पार्थिव पदार्थ नहीं है वहां अत धुआं नहीं होता अच्छे धुआ नत्व असत प्रतिशत क्या है इसको समझाने के लिए पूरे पांचों का प्रकरण आरंभ कर रहे तीन प्रकार के सद हेतु को आपने देखा अनवय वितरेकी केवलान्वयी और केवल वितरकी अनवे वितरेकी पांचपन्न है केवलान्वयी चार से और केवल वितरेकी चार और हेतु के सदृश आभाष भाषित होते हैं हेतु नहीं होते हैं उनको कहते हैं हेत्वाभाष हेत हेत्वा हेतु आभाषंत हित हेतु निरूप्य न इसको प्रकृति रह गया थोड़ा अशुद्धि भी ठीक करना निश्चित नहीं होना चाहिए वारणा अभाव इति पहले क्या करना में इसलिए आपने लक्षण से अभाव शब्द घटाओ अभाव शब्द घटाओ तो क्या हो जाएगा लक्षण निश्चित साध्यवान इसका लक्षण मैंने कहा सपक्ष तो वारणाया क्या करना पड़ेगा अभाव सब जोड़ जो फिर पक्षाया थी, थी फिर इसमें भी क्या करना अभाव को भी हटाओ तो साध्यवान क्या है तो साध्यवान लक्षण कहा चला जाएगा पक्ष इसे निश्चित दिवान। इसे पदकृत कैसे करना चाहिए वास्तव बताए ये पक्षीय निश्चित को पहले रखो फिर वो पूरा हिसाब बाद में सब पक्ष व्याप्ति वारणा अभाव प्रकृत करते सबसे पहले लक्षण को कैसे बनाऊंगा साध्यवान विपक्ष कितना ही बनाऊंगा साध्यवान विपक्ष कहेंगे तब पक्षाति व्याप्ति वारणायक निश्चित ठीक है और निश्चित साध्यवान पक्ष बनेगा तब लक्षण कहा चला गया सब निवारण करने के लिए अभाव निशाद भगवान कह तो दो पक्ष दोनों से ये वास्तविक क्रम होना चाहिए ये उल्टा छप छब्दा है उल्टा तत्रेव पर भी इस वाक्य में भी तत्रेव शब्द अर्थ है प्रसंगा हेत्वाभाषा आह सविचार हेतुओं का निरूपण करने के बाद प्रसंगा हित्व भाषाओं का वर्णन करने जा रही है भाषित हुआ करते हैं उनका हित्वा कहा जाता है कितने प्रकार के हैं सव्य विचार विरुद्ध पंच हित पांच हित कितने हैं? पांच है। सव्य विचार एक विरुद्ध दो सत्रीन असित चार बाधित पांच इनमें थोड़ा यह ध्यान रखना जरूरी है कौन किसको बांधता है क्योंकि इनसे व्याप्तियां तो बनेंगे ही लेकिन कौन किसका प्रतिबंधक बनेगा कौन परामर्श का प्रतिबंधक है कौन अनुमिति का प्रतिबंधक है कौन व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक है ये भी जरूरी जानना। जब तक प्रतिबंधित प्रतिबंधक भाव को नहीं समझेंगे तब तक इनके हित का भाषण निश्चय भी आप कर सकते है ना इसलिए ये भी अभी जान लो थोड़ा सा सभी विचार हमेशा व्याप्तिक्ञान का प्रतिबंधक होता है सभी विचार जो है व्याप्तिक्ञान का प्रतिबंधक है परामर्श का प्रतिबंधक है सत अनुमिति का प्रतिबंधक है, असिद्ध परामर्श का प्रतिबंधक है और बाजित भी जो है अनुमिति का प्रतिबंधक है इसलिए कह रहा हूं आगे पदकृति में देखिए जो बोल रहे हो समझ में आएगी एक तो आप का लक्षण बता रहे हैं तत्म अनुमित तत्कर्ण अनुतर प्रतिबंधक तो प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्व हितम सत्तम हेत्वा तो तो तो भाषत्व हेत्वाभाव लक्षण क्या है अनुमिति अथवा उसे कर्ण प्रसारण कौन है प्राचीन मत परामर्श नवे मत में व्याप्त अनुमिति तत्कर्ण अनितर, दोनों में से एक का प्रतिबंधक जो यथार्थ ज्ञान उसे का विषय का नाम है प्रवास कहते कि देखो भाई जो अनुमिति है असधेतु का जो भी अनुमिति होगा जैसा आपने बना दिया वन्य अनुष्ठान अनुमति क्या होगी उसकी अनुमति क्या होगी जैसा वे सुन के बोलो क्या होगी वो रोष्टा, ये तो होगा नहीं पर्वत अनुमान दो मात इस अनुमित अनुमान का अनुमति क्या है परतु वाँगी। परतु वाँगी। तो बोलोगे नहीं। इसे हमने आपसे पूछा वन अनुष्ठा जलम इस अनुमान का अनुमिति क्या होगा अनुमिति का आकार तो होगा ठीक उसमें प्रतिबंधक कौन होगा ज्ञान यथार्थ वन निष्ण हित होगा प्रतिबंधक यथार्थन क्या होगा वन इसमें क्या कहेंगे उष्टवदी में प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध उष्टवदी इस में क्या आपने ज्ञान किया अनुष्टत्व का सिद्धि करने जा रहे हो किस हेतु से द्रविद हेतु से एक ज्ञान का विषय कौन हुआ द्रविद हेतु उस हेतु में इसलिए लक्षण इसका छा गया क्योंकि यदि उस अनुमान को हम मानते हैं असाधेतु का अनुमान आप जो अनुमति होनी है अनुष्ण उसका प्रतिबंधक तो सरल करने के लिए आपको अनुमिति का अनुष्ठान ले रहा हूं निर अनुष्ठा को वनर अनुष्ठा संभावित अनुमिति है भोगा तो है नहीं गलत है ही है लेकिन पूर्व पक्ष ने जो अनुमान प्रस्तुत किया उस प्रस्तुत अनुमान के अनुसार यदि बनता है तो वन निर अनुष्ण तो बनेगा उस अनुमति का प्रतिबंधक यदि कोई यथार्थ ज्ञान है तो क्या ज्ञान होगा वो वन निर उत होगा लेकिन हम उतने ही ज्ञान से संतुष्ट नहीं हो हम क्या कहेंगे यथार्थ ज्ञान का स्वरूप यथार्थ ज्ञान हम किस तरह का लेंगे वन निर्षण यथार्थ ज्ञान नहीं मानेंगे हम ये कहेंगे उष्ट अनुष्ठत्म द्रव्य पूरा यथार्थ ज्ञान वन्ने अनुष्ठा का प्रतिबंधक पूरा यथार्थ क्या होगा वन्नी वन्नी में अनुष्ठत्व को सिद्ध करने वाला तुम्हारा यह द्रव्य हेतु है इतना पूरा बोलने का नाम यथार्थ ज्ञान इस ज्ञान का विषय कौन है कितने हैं यहां पर कुष्टवत्व भी है वन्नी भी है नहीं उसमें भी, भी है और भी है ये सारा मिलाकर के एक ज्ञान हमने बना लिया इस ज्ञान का विषय सभी है। उन तो है? नहीं है? नहीं। हैं उनमें तो से भी द्रवित्व विषय है तो ज्ञान निरूपित विषयत्व कहा जाएगा द्रविद में चला गया अगर लक्षण अनुमिति कर विषयत्व आना चाहिए हेतु में जिस हेतु में ऐसा विषयत्व आएगा वो हेतु स्थल को दृष्टान सरल वही है समझाने के लिए बाद स्थल वन्य अनुष्ठी अनुमिति किसने बना रहा है अनुमिति वन्य अनुष्ठ इस अनुमिति का प्रतिबंधक जो ज्ञान है क्या ज्ञान होगा प्रतिबंधक ज्ञान तो देखो उत्न अनुष्टत्व साधक द्रव्यत्म इत्यान प्रतिबंधक जो ज्ञान है कैसा ज्ञान है यदि भी लेकिन इतने से बाध नहीं हो पाएगा जब तक उस हेतु का खंडन ना हो इसे हमें क्या करना पड़ेगा हमारा ज्ञान इस प्रकार का होगा उष्टवनी में अनुष्टत्व को सिद्ध करने तुम्हारा हेतु जा रहा है कौन है तो द्रव्य लक्षण क्या हुआ अनुष्ठत्व ना जो ज्ञान इस प्रकार का अनुमिति का वन्य अनुष्ठ इस अनुमिति का प्रतिबंधक इस प्रकार का ज्ञान हो गया ग्णा। उस ज्ञान में विषय कौन है ये सारा है सब विषय का जो जो बोल रहे हो सारा का सारा ज्ञान का विषय हो गया भी विषय हो गया वन्य भी विषय हो गया भी विषय हो गया और द्रवित्त भी विषय हो गया इन हमारा लक्ष्य क्या है द्रवित्व को दिखाना भले कहें लेकिन एक विषयत्व विषयता संबंधे न हम कहा बिठाएंगे द्रव्य में वही करे देखो तद विषयत्वेदा संबंधे ना द्रवित भाषे सत्वात लक्षण समन्वय आगे ना हमेशा ज्ञान का विषयत्व लेकिन यहाँ थोड़ा श्रुद्धिकरण भी करना है यहाँ पर भी ज्ञान विषयता संबंध विषय में रहता है लेकिन विषयत्व विषयता संबंध विषय में नहीं रहता इन्होंने क्या कर दिया कल विषयत्व से द्रवित्र भेदभाष ना hmm. विषयत्व को आप भेदभाष में दिखाना चाह रहे हो द्रवित्व दिखाना चाह फिर विषयत्व विषयता संबंध से नहीं रहता स्वरूप संबंध लिखना ज्ञान को हम सीधा बिठाएंगे प्रतिबंधक जो ज्ञान है ज्ञान को द्रवित्व में ले जाओगे तो विषयता संबंध विषय ज्ञान में विषयिता संबंध से रहती है और ज्ञान विषय में विषयता समझ से रहता है लेकिन हम ज्ञान को नहीं बिठा रहे ना इन्होंने अब क्या किया तब विश्व को बिठा रहे द्रवित्व में इसलिए विशुत्व को जब द्रवित्व बिठाओगे तो वह विषयता समझ से नहीं रह सकता इस स्वरूप संबंध ये एक अशुद्धि को ठीक करना आप सीधा कहते ज्ञान विशिष्टम ना करते है, इतना करना चाहिए फिर यदि इतना ही, <तुम>। ही लक्षण होगा तो ज्ञान जाएगा द्रव्यु विशेषता संबंध यहां पर लक्षण क्या कर दिया यथार्थ ज्ञान विषयत्व तक ले गए हो फिर विषेत्व जो है तुम्हें हमेशा समझ ही रह सकता है विषय का समस्या नहीं सद हेतु वारणा यथार्थ ज्ञान सद हेतु में पर्वत धुमातु है इसमें भी उल्टा पुलटा कर सकता हूं यदि आप यथार्थ न कहते यद किंच ज्ञान ले लूंगा तो भ्रांतिक ज्ञान ले लो भ्रांतिक ज्ञान को विषक्त धूम में आ जाएगा असद तो हेतु हो जाएंगे सदहतु भी असद हेतु हो जाएगा इसलिए यथार्थ शब्द देना जो यथार्थ ज्ञान का विषय है प्रतिबंधक जो ज्ञान है हमेशा असध्यतु से उत्पन्न होने वाला चाहे हो चाहे परामर्श हो चाहे व्यक्ति ज्ञान वह हमेशा गलत होगा ही यदि तो हेतु असद हेतु है उस असध्यतु से होने वाला जो अनुमिति है से होने वाला परामर्श और होने वाला व्याप्त हमेशा गलत होगा ही उसका प्रतिबंधक जो ज्ञान होगा वो हमेशा यथार्थ ही होगा नहीं हो सकता। इसे यथार्थ कहना यहां जरूरी है वर्ण कर लेटाधियों में अति व्यक्ति वर्ण कर और प्रतिबंधित का विश्लेषण हटा दो यथार्थ ज्ञान विषय में ज्ञान विषय तो घटाने में भी है भाई अंगट यथार्थ ज्ञान हुआ आपको अयम घटे यथार्थ ज्ञान हुआ उस ज्ञान का विषय कौन है घट है यथार्थ ज्ञान विषय का संबंध है ना तब क्या होगा अंग्रे तो लक्षण असधित होगा हेत्वास होगा चला घट पटा देंगे इसीलिए क्या करना पड़ेगा अनुमिति तत्कर्ण अन्य प्रतिबंध इतना ऐसा पूरा देना पड़ेगा विचारिणी अव्यापति वारणा पत करना यदि इतना ही कहते हम अनुमिति प्रतिबंधक सीधा तो दो स्थल में तो जला जाएगा इन बाकी सत प्रत्यक्ष में भी चला जाएगा सत प्रतिपक्ष और बाध्य दोनों क्या है अनुमिति के प्रतिबंधक वहां तो लक्षण चला जाए हितों तो में बाकी तीन में क्या करोगे बाकी तीन तो व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक हैं या परामर्श है। का प्रतिबंधक है अनुमिति अनुमति का प्रतिबंधक है नहीं और आप लक्षण कह रहे हैं जो अनुमिति अनुमति प्रतिबंध जिस क्षेत्र में जाए वही है वही एक है तो व्यविचार विरुद्ध और असिद्ध इन तीनों में लक्षण जाएगा ही नहीं अव्याप्तियों में इसलिए व्यविचार आदियों में अव्याप्ति वारण करने के लिए क्या कहना चाहिए तत्कर्ण अन्य तर्क कहना चाहिए एक और प्रतिक्र आप जोड़ सकते हो हैं क्या अनुमिति शब्द मत दो इतने ही तो जब दो विषय हो तत्कर्ण प्रतिबंध में यथार्थय कम इतने, इतने लक्षण कर दोगे तो क्या होगा अनुमिति का प्रतिबंध कौन है सही विचार और बाइट, उनमें लक्षण का व्यक्ति हो जाएगा इसे क्या कहना चाहिए अनुमिति जोड़ना पड़ेगा अनुमिति तत्कर्ण अन्य कहना पड़ेगा एक और अतिरिक्त जोड़ सकते हैं इस प्रकार से भाग लक्षण बहुत सुंदर ढंग से ने दिया। विचार लक्षण का लक्षण क्या है और कितने प्रकार का है सविचारो अनेकिका सत्रिविधा साधारण असाधारण अनेकांतिक अनुपमहारी प्रकार का साधारण असाधारण और अनुपसारी भेद से नामकरण मात्र कर दिया इनका प्रत्येक लक्षण आगे करेंगे इसलिए इस पर कोई प्रकृति भी नहीं और साधारण व्यभिचार पर भी कोई प्रकृति नहीं, नहीं है है, है, है। नहीं। चलो साधारण सिक्किम लक्षणम साधारण अनैकान्तिक या साधारण व्यभिचार एक ही चीज है नेकांतिक कहो व्य विचार को एक ही बात है क्योंकि एकांत किसको कहते हैं एकांत रहना लोग कहते हैं एकांत वास करना चाहता हूं अरे एकांश अति नहीं जानते एकांत किसको कहते हैं साध्य निरूपित व्याप्ति मतम एकांतत्व साध्य निरूपित व्याप्ति होने का नाम ही एकांतता है साध्य व्याप्ति वाला होना जहां आपका साधन साध्य निरुपित व्याप्ति वाला हो उसको ही एकांत कहा जाएगा यदि आपके साधन अपने साध्य साधि लक्ष्य के साथ संबद्ध होकर व्याप्ति वाला नहीं होता वह जगह आपके लिए एकांत नहीं है ये दोनों तरह घटेगा <laughs> क्योंकि हर आदमी कोई न कोई सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं साध्य आपका लक्ष्य क्या है कुछ सर लोग साधना का लक्ष्य क्या है मोक्ष पाना है ईश्वर को पाना है कुछ ना कुछ जो भी बोलते हो गए वो आपका हो गया और उसके लिए कोई न कोई साधना बनाते हो और साध्य और साधना परस्पर व्याप्ति होना चाहिए नियत व्याप्ति नियमित व्याप्ति होनी चाहिए नियम सा नियम वो नियम जहा बन सके उसका नाम एक जा बाजार में बैठे हुए आपकी साड़ी के साथ रहा है, तार में छोड़ रहा है तो बाजार भी आपके लिए काम था वही किम भवति राज न जंगल में जाके बैठने से क्या होगा आप रागी हैं तो ना? अंदर विभिन्न प्रकार के राग लिए बैठे हुए वासन को लेकर बैठे हैं मुझे बहुत बड़ा आश्रम बनाना है इतना करना वो करना ये करना और जंगल में बैठे हुए हैं सोच रहे हैं ऐसे करूंगा वैसे कर होना है एकांत एकांत जुड़ी नहीं रहा लक्ष्य एवं एकांत तस् भाव अनेक ऐकांतिका न एकांत की एकांत एक एवं ऐसे फिर भाव में एकांतिक विभक्ति हो जाता है ना न थी अनेकांतिक साधारण असाधारणो अनुपसारी देश से यह इसलिए सभी विचार का मतलब क्या पर्यावच अनैकांतिक कर अनेकांतिक मतलब क्या एकांतिक नहीं है मन व्यविचार है एकांतिक अव्यविचार और एकांतिक न होना व्य विचार नियम का भंग होना साध्य साधन व्याप्ति का न होना इसी का ना नाम व्य विचारण के ये देखिए दृष्टांत हो गया अब कहते हैं वृत्ति साधारण प्रकार का जो आपने अनेक कहा उनमें से जो साधारण अनेक है उसका लक्षण कर रहे हैं साध्य अभावित वृत्ति यथा दृष्टान क्या ले रहे हैं पर्वतो वनिमान प्रमेयत्ति क्या होगा यत्र प्रमेयत्तर वनिमत्चार हो रहा है ये विचार कहा साध्य कौन है ध्वनि साध्य भाव वन्य भाव साधव मन वन्य कौन है साधवी मन भावी हदे हुआ? हेतु में है क्योंकि हृदय में भी प्रमे जो भी विषय संसार में सब प्रमेय उनमें रहेगा प्रमेगा प्रमेत्व है अगर आपका हेतु जो है प्रमे मन वन्य भाव अधिकरण हृदय चला गया महा विद्यमान है वो अग हेतु लक्षण जो है प्रमे हेतु में गया तो प्रमे हेतु व्यविचारी साधारण व्य विचार या साधारण अनिकांतिक कहा जाएगा साधारणादी तृतीय मध्य तथा अर्थ कर रहे हैं साधारण आदि तृतीय मध्य अर्थ विरुद्ध कोई कह सकता है विरुद्ध तुम यही काम कर रहा है जो काम ये कर रहा है विरुद्ध और उसमें कोई अंतर तो रहा नहीं क्योंकि विरुद्ध का लक्षण क्या है आपका विरुद्ध का लक्षण क्या हाँ साध्य भाव व्याप्त हो साध्य भाव हो रहा है ये भी साध्य वृत्ति है बातें की भी दोनों में अंतर क्या इस कहते विरुद्ध में आती प्रसिंह है तुम्हारा लक्षण ऐसा कोई अहंकार पूर्वक है मास मद्रप्य हो अरे ऐसा अहंकार मत क्यों निवेशा निवेश लक्षण में क्या करेंगे सपक्ष सपक्षवित्व को भी निवेश कर और वो कैसा है सपक्ष विपक्ष उभय से भी आवर्त हो यहां सपक्ष विपक्ष उभय से है या व्याव्रत नहीं सपक्ष में है ना ये सपक्ष कौन है निश्चित साध्यमान्यमान महान शाही वहां पर मित्र हेतु है आप सपक्षवेश अतएव स्वरूपासित दूषण जागृति फिर तो स्वरूपासित लक्षण चला जा जाएगा वो भी सपक्ष में रहता है विपक्ष में भी रहता है तो छता है पक्षवृतम भी कह जाएंगे वो पक्ष वृत्ति नहीं होता स्वरूपासित पक्ष वृत्ति नहीं है स्वरूपासित का और ये हेतु तो कैसे साधारण नहीं पक्ष वृत्ति भी माने पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनों में वृत्ति जो है तीनों में जो रहता है उसका नाम साधारण तो है।, है। पक्ष में भी है सपक्ष में भी है विपक्ष में भी साधव अधिकरण में तो है लक्षण ही बोल रहा है साधव अधिकण में है इनों में रहने का नाम साधारणी कांत पक्ष वृत्त का असाधारण से किम लक्षण असाधारण कांति का क्या लक्षण है तो सर्व सपक्ष विपक्ष पक्ष मात्र वो असाधार में था अब दो में नहीं है एक ही में रह रहा है साधारण कांति कैसे था? पक्ष में भी यह पर्वत में प्रमे मानस पक्ष में भी प्रमेत्व है विपक्ष उपाध्याय पद में भी प्रमेत्व है तीनों में रह रहा और ये हेतु कैसा है सारा पक्ष में नहीं है ये पक्ष में भी नहीं रहता किंतु पक्ष मात्र में रहता यथात तो किसने कहा शब्दों नित्या शब्दित शब्द नित्यों शब्दत्व जाति वाला होने से कहते तो, तो नहीं भाई यार कोई पक्ष दिखाओ पक्ष कौन है आपके पास ये आपने कहा ग्रहण किया ये तरह शब्द तथा नित्यत्म कहा ग्रहण किया आपने कहा ग्रहण करोगे कहीं नहीं ग्रहण हो सकता कि जो कुछ भी पक्ष है सब, शब्द तो जाति कहा रहेगी शब्दों में ही रहेगी और सारा शब्द आपने पक्ष में डाल दिया तो सब पक्ष में कोई शब्द मिलेगा ही नहीं ग्रहण कर सको आते हुए आपके हेतु तो सपक्ष में है नहीं विपक्ष में देखो नित्यित्व भाव नित्यत्व भाव वाला कौन है मित्र नित्य घटपटा वहां शब्द हेतु है नहीं कौन है आकाश आदि सब पक्ष है आपका नित्यत्व वाला कौन है निश्चित साध्यवान साधि क्या आपका नित्यत्वित निश्चित निश्चित साध्यवानी निश्चित नित्यत्व वाला आकाश आत्मा काल दिग वगैरह उनमें कहीं भी शब्दत्व नहीं है साध्य भाव नित्यत्व भाव मैंने अनित्व वाला घट वहां भी कहीं शब्दत्व नहीं है पर शब्द कहा रहता है तुम्हारे पक्ष मात्र में बैठा हुआ शब्द में इस क्ष से व्यावृत होता हुआ पक्ष मात्र वृत्ति होने से यह हेतु जो है वही करागे अत्र शब्द तम सर्वेभ्यो नित्य भ्यो, अनित्य व्यावृत्तम शब्द मात्रवृत्ति सर्वेभ्यो नित्यभ्यो मने सपक्ष भ्यो. सभी नीति के पदार्थ क्या है आपका सपक्ष आकाश आदि और अनित्यभ्य सभी पक्ष है आपका घटभा दी इन कहीं सब जगह से व्यावर्त होकर शब्द रूपी आपका जो पक्ष है उसमें मात्र रहता है शब्द तो अदेव जो है यह है तो क्या हो गया कहा का जाएगा कृतिकार सर्वे सब पक्ष विपक्ष व्यावर्त की सपक्ष विपक्ष व्यावर्ता सर्वे ये सब विपक्ष सभी के सभी जो सपक्ष है और विपक्ष हैं उनसे इसे प्र इसे पहले समास ही पर व्यावृत्त होना सर्वेते सपक्ष सपक्ष विपक्षे इति सर्वसपक्ष ते व्या सर्व सपक्ष व्यावृत्ता पहले सपक्ष विपक्ष का कर्मधारी समास चतुर्थी का चतुर्थी तत्व समास करना पड़ेगा तेभ्यो व्यावृत्ता तो पंचमी पंचमी तत्व केवल मित्र केवल मित्र का भी यही हाल है केवल मित्री के तो कहां है पक्ष पात्र में रहता है जिसे पृथ्वी गंधवत में क्या है गंधवत तो कहा रहती है केवल पक्षा बाकी कहीं भी सपक्ष पक्ष में रहता है यानी तो में चला गया, क्या पड़ेगा भिन्नत्व भिन्नत्व असाधारण अनेकान्तिक लक्षण केल व्यतिरिक वारण तद भिन्नति किम लक्षणं अन्वय दृष्टांत दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी सपक्ष होता है व्यति दृष्टांत विपक्ष होता है ये त्रवन नियता मानस विपक्ष में जो है से हो गया प्रमे अगर सर्वस्या पक्ष दृष्टानित प्रमे बौद्धों ने बनाया ये बौद्धों का है तो तो सर्व शून्य प्रमेयम इसलिए जो है जो कुछ प्रमेय है जो भी आप प्रमाणों से प्रमेय बना लेते हैं असाब है सर्वं लेते हैं वेदांति के दृष्टि में भी यही सर्वित सब अनित्य आप आकाश का सबित्य बोलते हैं ना वो भी अनित्य है वास्तव में क्या कहा कौन गोकर्ण ने भागवत में गोकर्ण ने को तो भागवत मे अभिमतिं आत्मेवक उपलेश दुद्रे ममतां ममता पश्य अहर्निश जगदिद क्षणंगुनिष्ठ वैराग्य राग रिकोक्ति देह, अस्थि मांस और उधीरे शरीर हाड़ मांस खून के पुतले में अभिमति मैं मैं मैं यह अभिमान को त्यागो को देता हूं क्या पिताजी तुम इस शरीर को लेकर मैं मैं करके बैठे हो छोड़ो न मैं है, ने तेरे हैं जाया, जायासुता दिशु पत्नी पुत्र ये को लेकर हाकर मचा रखे हो सब में ममतांत में ममत जो, जो तो त्याग मैं कैसे त्याग हूं मेरे प्यारे हैं हर काहे का प्यारे, प्यारेम अरे देखो तो भला हे जगत इधम जगत कैसा है अर्णिशम क्षण भंग क्षण प्रति क्षण नाश की ओर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को कोई शाश्वत है तो मेरा तेरा पार है से वैराग्य राग रसिक वैराग्य में राग करो इन विषयों में राग मत करो और परमात्मा का रस्म का रसिक बन जा भव शंकर भगवान के प्रति भक्ति में निष्ठा करो भक्त निष्ठा ये गोकर्ण उपदेश देता है हमारे पिता आत्मदेव को वेदांत में यही है सर्वम क्षणिकमी है कुछ भी नहीं अधिकारी वास्तव में नास्ती है कि नहीं हो बात लेकिन वैराग निकल पहले ही कहना पड़े ऐसा विनाशी है क्षणिक वही पहले सर्व क्षणिकम बाद में सर्वम शून्यम कहा हो पर हम सर्वम पूर्णम कहती सर्व यहाँ पर क्या कह दिया अनित्याम प्रमे प्रमे अन्य कहा घटाओगे अरे सर्वम में है ना पक्ष घटपट सर्वम के अंदर आ कि बाहर है सर्व से बाहर है घटपट तो फिर कहा दृष्टान ढूंढोगे पक्ष के अंदर सब घुस गया पक्ष से बाहर कोई दृष्टांत वस्तु ही नहीं है क्या सपक्ष बनाने हो विपक्ष कैसे बनाओगे नित्यत्व भाव तरह भाव कहा दृष्टान पर केवलान्वयन अतिव्यापति वारा अन्वयती दृष्टान केवलान्वी में अतिव्याप्ति हो जाएगा तो फिर चलो रही तो कहे दो यदि अन्वय व्यरेक अन्वय दृष्टान्यतिविवार वारण व्यति अत्र मने उपदर्शितर्थ